देवी भागवत पांचवा स्क महिषासुर का मंत्रियों से परामर्श व्यास जी कहते हैं विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर्ष ने उसके वचन का अनुमोदन किया उसने महिषासुर से कहा राजन बुद्धिमान विरूपाक्ष की बाड़ी बिल्कुल सत्य है आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें अनुमान करने से ऐसा जच रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने मत डाला है अपने रूप के अभिमान में प्रमत्त रहने वाली स्त्री प्राय ऐसा भाव बनाया करती है, उसके हार्दिक है कि धमका कर आपको अपने वश में कर लिया जाए स्वाभिमानी स्त्रियों की यही तो हाव भाव है इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भलीभांति समझ लेते हैं यह तो उस कामने की वक्रोक्ति मात्र है ऐसी युवती अपने प्रियतम पति के लिए सदा लालायित रहती है कोई काम शास्त्र का पारगामी पुरुष ही उसके अभिप्राय को समझ सकता है उसने आपके प्रति जो यह कहा है कि तुम्हें मोर्चे पर बाणों से बीध दूंगी कारण के जानने वाले विशिष्ट पुरुष इसके इस सार गर्भित वचन पर विचार करें अपने यौवन का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के बाण उनके कटाक्ष ही है यह बात जगत प्रसिद्ध है उसके व्यंग्यमय वचन पुष्पांजलि जैसे प्रतीत होते हुए भी दूसरे प्रकार के बाणों का काम करते हैं राजन उसके ऐसे बाण चलाने पर आप में कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसका सामना कर सके उससे तो आप परास्त हो ही जाएंगे उसने जो यह कहा है मूर्ख मैं देखते ही बाणों से तुमको मार डालूँगी इसका अभिप्राय भी कुछ और ही है पर इसके अनभिज्ञ पुरुष उसके इस भाव को नहीं समझ पाते वह कहती है रन रूपी सैया पर तुम्हारा स्वामी मुझसे परास्त हो जाएगा उसका यह कथन विपरीत रति के अभिप्राय से हुआ है जो समझना चाहिए उसने जो कहा है तुम्हारे स्वामी के प्राण हर लोंगे वह भी ठीक ही है राजन वीर को ही प्राण कहते हैं वीर के अभाव में शरीर नष्ट प्राय हो जाता है इस विशेष व्यंगोक्ति से वह सुंदरी स्त्री आपको पति चुन रही है रथ शास्त्र के पारगामी विद्वान पुरुष विचार पूर्वक इस कथन के अभिप्राय को समझ लें महाराज इस रहस्य को जानकर आपको भी रथ व्यवहार करना चाहिए उसके लिए शाम और दान ये दो ही उपाय समीचीन हैं। वह सुंदरी क्रोध अथवा अभिमान में भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी उसी के समान मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा राजन बहुत कहने से क्या प्रयोजन उसे आपके वश में कर देना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूँगा कि वह स्त्री दासी की भांति निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हो जाए